आन, आन, आन। सुने को श्रवण शूल समी त्रिजठा ने कहा कि बेटी रात्रि का समय है अग्नि इस समय नहीं मिलेगी असक सो निज भवन सिधारी श्री हनुमान जी को लगा कि जानकी माता को लंका में थोड़ी सी आग नहीं मिल रही है हनुमान जी ने भी मन ही मन प्रतिज्ञा की कि माता अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही है आप रात्रि भर धीरज रखो कल लंका में आग ही आग दिखाई पड़ेगी अब श्री सीता जी चंद्रमा से कहती दिए पावक मसि श्रवतन न आगी दिखियत प्रकट गगन अंगारा अवनि नावत आवत एक उतारा उसी समय हनुमान जी ने कपी करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारित तव जनु अशोक अंगारीन हरसी उठी कर गए श्री हनुमान जी ने विचार करके उसी समय मुद्रिका गिराई श्री सीता जी को लगा कि अशोक ने अंगार दे दिया क्योंकि श्री जानकी जी ने एक व्यंग किया अशोक तू अपना नाम सत्य कर दे सत्य नाम कर हर मम शोका तू अशोक है अपना नाम सत्य कर दे और इसमें मानो व्यंग यह था कि राम जी का नाम तो सत्य हुआ नहीं श्री जानकी जी जिस तरह नाम स्मरण कर रही हैं कौन करेगा भक्ति के चारों रूप एक जगह उपस्थित यही भी दी कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम ये लीला है धाई चले श्री राम यही भी कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम ये लीला रूप सो छवि धाम कहाँ का सीता राखी उर तो लीला रूप धाम और बचा था नाम रटत रहता हरि नाम इस दोहे में नाम रूप लीला धाम चारों इकट्ठे और निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। भगवत शरणागति भगवान नाम का स्मरण और उसके बाद ऐसी परिस्थिति कि रावण कृपान दिखा के चला जाए अब बोलो भगवान नाम की महिमा तो इतनी सुनी थी और फल यह दिखाई दे रहा है परिस्थिति इतनी प्रतिकूल सामने एक महात्मा से एक सज्जन ने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं क्या करें महात्मा बोले भजन करो एक महीने बाद महात्मा जी आए जिससे कहा था कि भजन करो उससे पूछा क्या हालचाल है पूछा क्या हालचाल है उन सज्जन ने कहा कि महाराज संकट और बढ़ गया है भजन करने वाला ये कहे कि संकट और बढ़ गया है कई बार तो लोग कहे इससे तो हम पहले ही अच्छे थे जब भजन नहीं करते थे अ वो लोग भजन करने से संकट बढ़ है, तो कोई भजन क्यों करेगा पर मैं आपसे कहता हूं जानकी जी ने कहा कि भगवान का नाम सत्य नहीं हुआ अशोक तू ही अपना नाम सत्य कर दे तो क्या ऐसी परिस्थिति में जब संकट और बढ़ता दिखाई दे तो भजन करना चाहिए करते रहना चाहिए या नहीं मैं एक व्यवहारिक उदाहरण दू आपको एक बार कार में बैठा था एम्बेसडर कार पुराने समय की बात गाड़ी गर्म हो गई ड्राइवर ने कहा महाराज रुकेंगे गाड़ी गर्म हो रही तो हमने कहा तुम्हें कैसे पता तो उसने बताया कि ये जो सुई लगी है टेम्परेचर की ये देखो इधर बढ़ रही है इधर तो हमने कहा कि फिर वो गाड़ी खड़ी कर देते थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी तो हम देख रहे थे कि गाड़ी खड़ी होने के बाद जो सुई इधर जा रही फिर इधर जाएगी तो हम गौर से देखते रहे उसने गाड़ी जैसे ही खड़ी की वैसे ही वो सुई इधर ना के उधर ही और गई तो हमने उससे कहा कि अरे तुम्हारी गाड़ी खड़ी करने से तो सुई और उधर जा रही है उस ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा कि महाराज फैन बेल्ट बंद हो गई है पंखा बंद हुआ है तो एक बार तो यह गरम होगी लेकिन धीरज किए अगर हम खड़ी किए रहे तो यह सुई लौटकर उधर से इधर ही आएगी इसी तरह मुझे लगा कि भजन करने वालों का संकट एक बार तो बढ़ेगा लेकिन अगर कोई धैर्यपूर्वक करता रहे तो उधर बढ़ने वाली सुई इधर लौटकर जरूर जरूर जरूर आएगी है? हम लोग कमरा साफ करते हैं इतना कूड़ा उड़ता है नाक मुंदनी पड़ती है लेकिन धीरज करके झाड़ू लगाते रहें, लगाते रहें, कमरा साफ हो जाएगा तो धूल भी नहीं दिखाई पड़ेगी कहाँ गई एक महात्मा गा रहे थे हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई हरि का ऐसा है रे मेरे भाई भोटत में जा की धुंध उड़त है चाणत में छक जाई ओ गौरत में जग धुंदत है चाणक में छक जाई जैसे रोगिया पिए नीम को आंख मूंद पी जाई हरिका रंग ऐसा है रे मेरे भाई हरिका रंग ऐसा ए, है। रंग ऐसा मेरे ने भाई मीठो मीठो सब कोई पी गए कड़वो पियो न जाई मीठो मीठो सब कोई पी गए कड़ब पियो न जाई कड़वो पी गए संत जोहरी कड़ब पी गए संत जोहरी हरि से लगाई हरि का गे हो मेरे भाई हरिका रंग हे सोरे मेरे भाई हरि का रंग हे है मेरे भाई देखो भैया के भजन को आप ऐसे समझें जैसे कोई कड़वी दवा ले पर किसी तरह आप ऐसे सोचो जैसे आप बाहर से आए अंदर के कमरे में गए किसी ने कमरे में वो चीज रखी है ले गए कुछ दिखाई नहीं देता क्यों आंखें बाहर से आई है भी। भीतर का अभ्यास नहीं है लेकिन उस अंधेरे में भी कोई विश्वास पूर्वक पांच मिनट रुक जाए तो धीरे धीरे सब दिखाई देने लगता है कहां कौन सी चीजें इसी तरह भगवान का भजन करते हुए धैर्य पूर्वक कोई थोड़े देर ठहर जाए तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा श्री सीता जी ने भगवान का नाम लिया और संकट सामने आ गया लेकिन आप एक बात सोचना जरा इस प्रसंग के संदर्भ में ही मैं कह रहा हूं श्री सीता जी भगवान का नाम ले रही हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन आप यह बताएं श्री सीता जी के सामने रावण पहले आया कि हनुमान जी पहले आ गए बगिया में हनुमान जी पहले आए इसका अर्थ है कि भगवान का नाम स्मरण करने वाले के जीवन में संकट बाद में आता है भगवान की कृपा पहले उपस्थित हो जाती है लेकिन परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई पड़ती है परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई पड़ती है कृपा सिर के ऊपर होती है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती श्री हनुमान जी सिर के ऊपर हैं अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे हैं कृपा छिपी हुई होती है सिर के ऊपर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती पर भगवान का नाम स्मरण करने वाले के जीवन में कृपा अवश्य होती है सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना क्या करना क्या करना फिक्र फिर क्या करना क्या करना क्या करना, करना। फिक्र फिर क्या करना मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना बिगड़े बनेंगे काम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 टेंगे कष्ट तमा फे फिर क्या करना सिर पर सीता राम थिकर फिर क्या करना सिर पर सीता राम थिकर फिर क्या करना जो जन राम कथा सतसंगी जो जन राम कथा सतसंगी उनके सहायक श्री बजरंगी उनके सहायक श्री बजरंगी अपुलित बल के धाम फेकर फिर क्या करना अपुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीतारा फेकर फिर क्या करना सिर पर सीतारा फिकर फिर क्या करना, फिर क्या करना।, फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना और देखो भगवान पुकार सुनेंगे और अगर नहीं भी सुनेंगे तो एक बात सुन लो अगर प्रभो मनमानी करेंगे अगर प्रभो मनमानी करेंगे नहीं शरणागत तो पीर हरेंगे तो होगा बीरद बदनाम चल फिर क्या करना होगा बिरद बदनाम चल फिर क्या करना पर राम फिकर फिर क्या करना फिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना अब राजेश आह भरो तुम अब राजेश आह भरो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना रटो राम जी का नाम फिक्र फिर क्या करना सिर पर सीताराम राम फिक्र फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना राम भगवान नाम की बड़ी महिमा है राम नाम जपताम कुतो भयम लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि नाम जापक की नाम निष्ठा डगमगाने लगती है और एक बात आप याद रखो जब जब नाम जापक की नाम निष्ठा डगमगाती है तब तब संत उसे भगवान नाम से ही जोड़ते हैं ज्यो त्यो राम नाम ही तारे जान अजान अग्नि जो छुए सो जारे पे जारे अग्नि में हम मंत्र पूर्वक आहुति देते हैं समिधा गिराते हैं स्वाहा स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि जलाती है लेकिन आप सोचो आप मंत्र ना बोलें एकाग्रता न साधे नियम पूर्वक न बैठे धोखे से आपकी कोई चीज आग में गिर जाए तो ज... जलेगी कि नहीं जलेगी एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है वह तो जलेगी जलेगी जलेगी तो जैसे क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना है भगवान का नाम भी आपसे एकाग्रता नहीं चाहता धोखे से किसी भी तरह से भगवान नाम निकलेगा तो आपके पाप जलाएगा जलाएगा जलाएगा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जितने पुण्य करता हूं दम्भ लेथ अंजोरी लेकिन भगवान का नाम दम्भ हु कलि नाम कुंभज सोच सागर सो दंभ से भी भगवान का नाम कल्याण करने वाला है दिखावे के लिए भी करे कोई तो भी कल्याण होगा होगा होगा श्री हनुमान जी ने सोचा कि जानकी माता विचलित हो रही हैं। तो विचार करके मुद्रिका गिराई और जानकी जी ने वह मुद्रिका उठाई तब देखी तब देखी मुद्रिका मनोहर मनो हर तब रह मनोर तब है नाम नाम अंकित अति सुंदर कब दे का मनोहर तब देखी कर की तबदे तब देखी की तबदे की देख जानकी जी ने मुद्रिका देखी मुद्रिका को हाथ में उठाकर देखा तो राम नाम अंकित अति सुंदर राम राम जीत को सके अजय रघुराई माया से अस रच नहीं जाई यह मुद्रिका देखो श्री जानकी जी राम राम राम करने लगी हनुमान जी ने सोचा अब ठीक है अब हमें कथा सुनानी चाहिए क्योंकि कथा सुनाने की यही परंपरा है श्रोता पहले राम राम स्मरण करे तब कथा सुना और इसीलिए तो हनुमान जी ऊपर बैठे वक्ता को ऊपर बैठनी चाहिए व्यवस्था है श्री सीता माता नीचे बैठ अच्छा छुपकर क्यों बैठे रावण के राज्य में तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा लंका में कहा कथाते ही बहुवित्रा से देश लिका से जो कहे वेद पुराना अजय अच्छा अपने से बैठ गए क्योंकि वहां कौन आसन बिछाए कि विराजिए इसलिए भाई अब हनुमान जी ने कथा सुनाई इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को भगवान का नाम स्मरण करते हुए कथा सुननी चाहिए भगवान नाम स्मरण करने वाले के हृदय में कथा कुछ और ही अर्थ प्रकाशित करती है। कथा से कुछ और ही भाव प्रकाशित होता है और इसीलिए रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भा लागी सुने श्रवण मनला सब कथा सुनाई सुन सब सुन सुन सुन प्रवन सुन दुख भागा भगवान की कथा सुनते ही दुख भाग गया क्यों क्योंकि लागी सुने श्रवण मन लाई श्री जानकी जी श्रवण और मन लगाकर सुन रही हैं इसका अर्थ है भगवान नाम स्मरण करते हुए मनोयोग पूर्वक जो भगवान की कथा श्रवण करता है उसके जीवन से दुख भाग जाता है आदि होते सब कथा सुनाई श्री जानकी माता ने कहा कहा, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला प्रकट हो जाए कहीं सब प्रकट होत किन भाई प्रकट हो जाए हनुमान जी ने कहा कि माता बस कथा ही सुंदर है कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है ये छिपा ही रहे सो अच्छा सुंदर तो भगवान की कथा ही है हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो बंदर हूं और बंदर का कांड भी सुंदर कांड हो गया भगवान की कथा की सुंदरता के कारण है श्री जानकी माता ने कहा कि जिसने इतनी सुंदर कथा कही वो बंदर ही क्यों ना हो हमारे लिए सुंदर है श्री हनुमान जी प्रकट होकर छोटे से रूप में जानकी माता के सामने उपस्थित हो गए हाथ जोड़कर सिर झुकाकर राम राम राम आंसू बरस रहे हैं रोमांचित गात है श्री हनुमान जी जानकी माता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं जानकी माता ने कहा नर बण रही संग कहो कैसे तुम कह रहे हो कि मैं राम रामदूत हूँ दूत में मात जानकी पहली बात तो यह है कि मुझे सिर्फ माता कह रहे हो और राम जी का दूत कह रहे कहना तो यू चाहिए कि राम पुत मैं माँ तू की जब जाने की माताएं तो मैं राम जी का बेटा हूं पर कह रहे हो राम दूत श्री हनुमान जी ने कहा कि माँ अभी तो दूत ही हूं जब आप पुत्र रूप में स्वीकार करेंगी तब ना पुत बनूंगा अच्छा अच्छा राम दूत तो नरबान रही संग कऊ कैसे कही कथा भई संगति जैसे और कहते कहते हनुमान जी के आंसू भर आए करुणाधनी भगवान श्री राम ने कैसे मुझे अपना लिया कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास ज्ञाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास मन वचन कर्म से यह तो कृपा सिंधु श्री राम जी के दास है तो क्या वचन सुनकर जाना नहीं नहीं, नहीं। कपि के वचन सप्रेम सुनी वचन तो बोल रहे हैं पर कैसे बोल रहे हैं प्रीति पूर्वक प्रेम से प्रभु भक्त की पहचान होती है एक बार एक महात्मा गा रहे थे मैं हरि पतित पावन सुने ऐसे प्रेम बिहवल हो गए पंक्ति इधर की उधर मैं हरि पतित पावन सुने गाते गाते बोले तुम पतित मैं पतित पावन दो बानक बने और रोते जाएं और सोचे वही हम वही गा रहे हैं जो रोज गाते भगवान से नहीं रह गया प्रकट हो गए महात्मा चरणों में गिर गए मुझ जैसे पतित को बड़ी जल्दी मिल गए बड़ी कृपा आपकी भगवान ने कहा कि नहीं नहीं पतित तो हमें रोज मिलते थे पतित पावन आज तुम ही मिले हो इसलिए हम तो कौन क्या कह रहा है महत्व इसका नहीं कौन कैसे कह रहा है प्रेम से एक महात्मा हिंदी भाषी